गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंद नंदन वंदे राधि का दयम् गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर छाकूश किसी सिन्दुव पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लयतगिरी यम बंदे परमाधव बृंदावय तो सीदे वैपिया कृष्णभक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर च नरत्थम दवी सरस्वती वैसम तथोजयो मुगे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदा जगद सदा तेथास देय सदापरिभव तीथास्प भीरंच्यम भीतातिहां पुनतपाल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तक्ता दुस्तज सुशीतराजक्ष्यम धर्मीचसा जगगा मायागद्यपिता बधा बद वंदे महापुरशते चरण यल्लवनखचंदमि छटा विस्फुित किवधु स्वदर्शी पूर्णाग्रसागर सारती साराधि कामि कदम कृपा श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद सीआद्वैत गाधर शिवसदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुम्बित भुज कनका बदत संतनकमलायताक्ष विषाबरोजरो जुगध वंदे जगत प्रियकुणतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि नमा गंगे तव पादपंकज सुरासुरब दिव्यूप भुक्ति मुक्ति ददशनीत भाने न सदा नंगातरंगरमणीयजटकलापम गौरीम भाग नारायण प्रियमदारम भजवि भजवीश्वनाथम बागी वदनेशनी लक्ष्मीज से चक्ष यस हृदय संबी िह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे संसर्गी दोसुण संसर्गी को 200 सौ गुणों भवन थी श्री शिला भक्ति सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुत सारे सेवा करने का प्रचेष्टा किए अंतिम घड़ी तक किसी भी हालत से बद्ध जीवों को घुमा फिराकर किसी भी हालत से भक्ति में लगा दो ठाकुर का सेवा में इसलिए हर बकत अनुक्षण इनके अंदर में चिंता रहते थे कैसे क्या किया जाए फिर भी गौड़िया मठ का बारे में बहुत बात बोलते थे एक गौड़िया मठ है एक हॉस्पिटल है इसमें बीमारी आदमी आएगा इसका बीमारी को हटाना ही काम है कौन सी बीमारी है भले इस जगत में आविर्भाव होने का साथ साथ एक बीमारी पकड़ लेता है, इसका नाम है भव रोग इस बीमारी से छुटकारा पाना ज़रूरी है और इसमें जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं ये जो गौड़ी हॉस्पिटल इसमें तरह तरह का बीमारी बीमार आदमी आए और इनका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि मठ खोल के रखा है ये हॉस्पिटल इसमें सारे मरीज बीमारी रहे और डॉक्टर एक भी नहीं रहे ऐसा नहीं और पूर्व गुरुवर्ग गुरुवर्गों का विचार के अनुसार उनका जो एक एक बद्ध जीवों का जो बीमारी है उसको हटाने के लिए हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेकर गुरु वैष्णव का आचरण आदेश निर्देश और मरीज का तरफ से शरणागति जरूरी है बाहरी आदमी ये सब विषय समझ नहीं सकता एक आदमी पोपाजी को पूछे ये ब्रह्मचारी लोग ऐसा ऐसा करते हैं इसको मठ से बाहर निकलना चाहिए बदमाशी करता है बाहर का आदमी ब्रह्मचारी का बारे में शिकायत किए पोपा को बोले इसको मठ से भगा देना चाहिए पोपाजी ने बताया कि कोई अगर असुस्थ हो आप अगर बीमार पर जाओ कहाँ भेजेंगे हम बल्कि हॉस्पिटल में तो ये तो हॉस्पिटल है इसमें तरह तरह का बीमारी बीमार आदमी आए इसका ट्रीटमेंट होगा तो आदमी तुरंत उत्तर दिया आंसर दिया क्यों तो फिर बाहर में जितना आदमी है उसको बुला बुला के लाओ खींच के लाओ उसको भी ट्रीटमेंट करो पोपा जी ने उत्तर दिया देखो बाहर का आदमी को हम खींच के लाए कैसे वो तो मानता ही नहीं वो बीमारी वो मानता ही नहीं है उसका बीमार है हम मरीज है मानता नहीं तो उसको जोर जबरदस्ती कैसे लाए जो हमारे पास आए शरणगत हुआ उसका बारे में हम सोचेंगे क्योंकि बाहर का आदमी को जोर जबरदस्ती लाना संभव नहीं है जो मानता ही नहीं हमें बीमारी उसका बारे में क्या और उसका बीमारी का इलाज हो सकता आगा शरणागति है शरणागति बिना उसका बीमारी का इलाज नहीं हो सकता जो भी है ये प्रासंगिक विषय हमने बता दिया सुबह में कुछ चर्चा हुआ था डिटेल्स नहीं हुआ और एक एक महापुरुष एक एक कारण अवतीर्ण होता है जगत में एक एक महापुरुष का अवतीर्ण अवतरण एक एक कारण होता है श्रे स्वच्छिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी इतना प्रचार किए इतना प्रचार किए लेकिन उन्होंने मट मंदिर ज़्यादा किए नहीं अब कोई आदमी बोले कि उन्होंने मठ मंदिर किए नहीं तो ऐसा कड़ा कड़ा बात क्यों लिखा तो उल्टा हो जाएगा उन्होंने लिखा हम लोग हमारा मंगल के लिए और भक्ति विनोद ठाकुर मट मंदिर नहीं किए छोटा सा एक मंदिर उसमें भजन कुठीर बस सानंद सुगदा कुंज उसका अंदर में रहते थे लेकिन दुनिया भर का प्रचार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया तमाम गौड़िया मठ का प्रचार उन्होंने किया पहले जितना सारे देशी विदेशी सब और सिलो भक्ति विनोद ठाकुर का आदेश लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर मठ मंदिर की भक्ति विनोद ठाकुर लिखा इतना सारे सेवा के एक, -एक महाजन का एक एक सेवा है गौरकिशोर बाबा महारा जी महाराज एक कारण आया है तो एक एक व्यक्ति को महाराज भगवान एक कारण भेजते हैं उसका सेवा होता है जो भी है काल चर्चा हुआ था उस दिन भी बताए थे अनु यज्ञम जगत स्वरबम ये तमाम ये जगत है पूरा ये दुनिया भर में जग चल रहा है अनु यज्ञम जगत स्वर्वम समग्र जगत इसमें जग चल रहा है पूरा तमाम महाभारत का श्लोक है शांति पर्व का सूक्ष्म विचार किया जाए तो उसमें देखोगे तमाम ए 60-60 चक्रों का पीछे भगवान विष्णु को संतुष्ट करना ही कारण यज्ञो वही विष्णु य पुरुष विष्णु है और जाने अनजाने लोग क्या क्या कर रहे हैं वो उसका तो ठिकाना है नहीं गीता में सुंदर उपदेश किया है सब अब बात ये है जो काल 19 नंबर श्लोक में बताया था तस्माद् अशक्तो सततम् कार्यम कर्म समाचरो अशक्तो ही आचरण कर्म परमापनति पुरुषः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दें देखो एक काम करो आसक्ति वर्जित होकर कर्म करो आसक्ति छोड़ दो आसक्ति छोड़ के फिर अब कर्तव्य कर्म आपका करो कर्म समाचार क्योंकि अशक्तो अर्थात अशक्ति नहीं रहने से आचरण कर्म उसमें क्या होता है अनाशक्त होकर कर्मानुष्ठान करने से पुरुष परम पद अथवा मुख्य पद को प्राप्त करते हैं परम पद प्राप्त करते हैं अब कोर्मी व्यक्ति जो जिसका कर्मों में निष्ठा है कर्म छोड़ के कोई जानता ही नहीं है उसका जो कर्म है और गैनी व्यक्ति का कर्म है दोनों में फर्क क्या है देखने में तो एक ही लगता है भक्त लोग इधर सेवा पूजा करे वास्तव तो भक्तों इधर सेवा पूजा करे और कोई व्यक्ति उसका अंदर में कामना वासना है तरह तरह का वो किसी तंखा लेखे रसोई करता है कुछ भी करता है जो संपूर्ण कामना वासना वर्जित है इनकी जो सेवा का पद्धति है बाहरी दृष्टि में उनका साथ मिलता जुलता है देखने में पता नहीं चलेगा सुबह में एक व्यक्ति रसोई करता है और दोपहर को एक व्यक्ति रसोई करता है वो पंखा लेकर करता है देखने में दोनों ही रसोई है लेकिन एक का जो है तंखा लेके करता है उसका कर्म बन जाता है और वो बिना कोई मत भगवान का भक्ति के लिए कर रहा है तो उसका भक्ति हो जाता है अभी बात ये है कि ज्ञानी व्यक्तियों का कर्म और कौर्मी व्यक्तियों का जो कर्म है उसमें फर्क क्या है कौर्मी व्यक्ति का अंदर में ये अहंकार है कि ये हम कर रहे हैं और इसका पीछे एक विषय है वो कर्म करने का बाद उसका फल चाहता है और उसी कर्म को एक ज्ञानी व्यक्ति करे तो वो अंदर में उसका भावना है कि सारे भगवान का ही है हम निमित्त मात्र अर्थात हम इंस्ट्रूमेंट है आ, उसका ही सब कुछ है हम कर रहा है उसका कर्मफल में कोई आसक्ति नहीं है और कर्म करे तो भी ठीक है और ना करे तो भी ठीक है अर्थात कर्म करने और कर्म नहीं करने का बाद उसका पाप पुण्य इति इत्यादि भावना का कोई अवकाश नहीं है फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश में बताएं जो जब शरीर जर्थ आपका जो शरीर का जो क्रियाकर्म है वो भी बिना कर्म आपका होगा नहीं तो कर्मों नहीं करने से कर्म करना ही ठीक है कर्मों नहीं करो उससे तो कर्म करना ठीक है क्योंकि कर्मों में तो आपका आसक्ति नहीं है तो भले ही करो और ना करो उस दोनों में कर्म करना ठीक है बड़ा कठिन विषय आपको समझ भी नहीं में नहीं आएगा जो कर्म संन्यास का बारे में बड़ा एक तो ये सिद्धांत तो आया था कर्मों का बारे में अभी भी चल रहा है मायावादी संप्रदाय में कर्म मात्र ये अज्ञान है इसमें जब अज्ञान हट जाता है तो संसार भी नहीं रहता कर्म भी नहीं रहता भगवान भी नहीं रहता भगवान का एक सिर्फ ब्रह्म मात्र रह जाता निर्विशेष चिन्ह मात्र अनुभूति ये एक शब्द बोला जाता है दंडो गोहन नारायणम भवित मायावादी में एक है दंडो गोहन करने का साथ साथ ही तुम नारायण हो जाओगे अब ये सब जो विचार है इसमें फंसोगे तो सब खो जाएगा कुछ नहीं रहेगा आश्चर्य की विषय है वो लोगों का क्या किया जाए तो इसमें फलाशक्ति वर्जित होकर कर्म करने का विधान दिया गया और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिए जनकादि जो महाजन है वो भी कर्म किए जबकि उनका कोई आसक्ति नहीं है कोई दरकार भी नहीं है फिर भी किए हैं क्योंकि लोक संग्रह लोक संग्रह मतलब तमाम दुनिया को व्यवस्थित रखने का कारण जनकादि जो महाजन यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण बोले हमारा भी कोई कर्म करने का दरकार नहीं है फिर भी हम करते हैं ये उदाहरण दिए बहुत बात लोक संग्रोह क्या है बले तमाम ये जो दुनिया है इसमें अज्ञानी व्यक्ति हैं जो कर्मों में आसक्ति हैं वो सब कर्म में लगे हुए हैं संसार कर्म कर रहा है ये कर्म सब सारे कर्म कर रहा है ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति उसको अगर उनका जो कर्मों में निष्ठा है उसको उसको जोर जबरस्ती पकड़ कर ज्ञान मार्ग में ले जाने का कोशिश करे उसमें उल्टा फल होगा ज्ञान मार्ग में उसको जोर जबरस्ती प्रविष्ट करा दे उसमें तमाम दुनिया में उल्टा हो जाएगा क्यों भले इसको कर्म में आ सकती है कर्म करने दो और ज्ञानी व्यक्ति जबकि कर्मों का कोई दरकारी नहीं है फिर भी आप बाहरी दृष्टि में कर्म करते हुए उन लोगों को दृष्टांत तो दिखा दो कि हम भी कर रहे हैं तू भी कर ऐसा करके तमाम दुनिया को व्यवस्थित रखो इसलिए यह है तो जनकादि ऋषि जो है ये लोगों का लोकसंग हो अर्थात तमाम दुनिया को व्यवस्थित रखने के लिए तम आपना क्रियाक्रम करके दिखाए हैं लेकिन अंदर का भावना संपूर्ण ऊंचा था बहुत ऊंचा और उसका बाद भगवान श्रीकृष्ण उदाहरण दिए यद यद आचरती श्रेष्ठ स्त देवेतरोन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तुवर्तते श्रेष्ठों व्यक्तियों ने जो करता है जैसे करता है क्रियाक्रम उसके अनुसार बाकी आदमी उसका पीछे उसका दृष्टान्त तो देखकर कर्म करेगा इसलिए श्रेष्ठों व्यक्तियों को हर वक्त समाज संसार सृष्टियों को सृष्टि को ठीक से व्यवस्थित रखने के लिए नियम को बना के रखने के लिए उनको कर्म करना जरूरी है और 22 नंबर श्लोक में बताएं नौ में पार्थास्त्री कर्तव्यम किंच किंचना हैं नान व्याप्त अवाप्तव्यम वर्त्म एवं च कर्माणी भगवान श्री कृष्ण ने बताया पार्थो ये त्रिलोक में त्रिभुवन में त्रिभुवन में हमारा करने का कुछ नहीं है हमारा करने का कोई दरकारी नहीं है कुछ त्रिभुवन में हमारा करने का कुछ दरकारी नहीं है फिर भी हम काम सब करते हैं भगवान श्री कृष्ण दिखाए रामचंद्र भी दिखाए राज्य राजधानी का पालन आदि सब जो करके दिखाए सब इसलिए दिखाए कि पूरा जगत इसका अनुवर्तन करे सीखे इसका अनुसार चले। हमारा करने का कुछ नहीं है फिर भी प्राप्ति करने का कोई इच्छा ही नहीं है फिर भी हम तमाम दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए खुद हम करते हैं सब आ यदि अगर हम यह सब छोड़ दें अर्थात सारे क्रियाक्रम छोड़ दें तो इसमें क्या हो जाएगा पहले जगत नाश हो जाएगा जगत का कोई आदमी नहीं करेगा भगवान अगर नहीं करे चौथों छोरता मित्र में एक सिद्धांत आता है अपनी आंचुरी धर्मों लोकेरे रे सिखाए अपनी आंचुरी धर्मो लोके रे अपनी नाचरे धर्मो सिखाना ना जाए श्री चैतन्य महाप्रभुष साक्षात्वर अखिलेश्वर कृष्ण, कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण फिर भी अपना बचपन से लेकर पढ़ाई उसमें गुरुग्रहण पढ़ाई के लिए उसके बाद धीरे चलकर विद्या शिक्षा का विषय इसके बाद ऊपर जाके गृहस्थी संसार का विषय दिखाए गृहस्थी संसार उसमें पिता माता को प्यार गुरुजनों को श्रेष्ठ आदमियों को इज्जत तमाम जाति इन टोटो -टो दिखाए चैतन्य महापौर भक्तों का कैसे सेवा करना चाहिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरंग महाप्रभु उस समय में गौरंग महाप्रभ नाम जब गौरंग महाप्रभु गृहस्थी का जो कर्तव्यकर्मों का विषय दिखाए उदाहरण देखे इलास्ट्रेशन ऐसा उदाहरण दिखाए कि महाराज वो पूछो मात पिता माता का प्रेम पिता माता के ऊपर सेवा पिता माता का सेवा गुरुजनों का सेवा भक्तों का सेवा और कोई सन्यासी त्यागी व्यक्ति घर में आ जाए उसका सेवा अतिथि सेवा ऐसा साक्षात चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरांग रूप तब दिखाए हैं पूरा बाहर से बुला बुला के लाते आओ हमारा घर में प्रसाद पाओगे आप ऐसा करके दिखाए और फिर महाराज इसके बाद जब सन्यास लेके चले गए ये भी एक्सीलेंट है क्योंकि भगवान जब जो कुछ भी करते हैं ये जो है एक्सिलेंट होता है भगवान जो जब जो कुछ भी करते हैं चाहे ब्रह्मचारी का रूप में रहे हैं चाहे सन्यासी का रूप में रहे चाहे गृहस्थी का रूप में रहे तो भगवान का जो अपना लीला है वो अनोखा है राम जी साक्षात भगवान है लेकिन अपना जिंदगी में आचरण करके दिखाए कि कैसे गुरुजनों का ऊपर प्रीति करना है सेवा करना है कैसे वैशिष्ट्य मुनि हैं आदि सबको सम्मान करना कैसे किए आश्चर्य के विषय है जब राम जी को लेके चले कौन विश्वामित्र मुनि राम जी को लेके चले और राम जी बहुत दिन उनके साथ रहे पिताजी पहुँचे एक जगह राम जी को खबर आ गया कि पिताजी आए हैं दशरथ जी है। महाराज आए हैं बहुत दिन से उसका साथ दर्शन ही नहीं है जबकि दशरथ जी का हृदय का टुकड़ा टुकड़ा नहीं साक्षात हृदय ही है जब वनवास चलेगा तो तो आप देखे हो सरी छोड़ दिए बिरहा जंत्रणा में सो छोड़ी छोड़ी छोड़ दिए लेकिन कहने का बात यह है कि जब खबर मिला कि पिताजी आए हैं तो इसके बाद ये जो पिताजी के साथ मिलने का जो विषय है आकांक्षा है खिचावट है पिताजी से मिलना है मिलना चाहिए ज़रूरी क्योंकि इतना खिचावट है फिर भी एक बात मुख से नहीं बोला क्योंकि गुरु का अधीन है गुरु का अधीन अभी मैं गुरु का अधीन हूँ एक बात बोला नहीं जब मन की बात समझ के गुरुजी बताएं बताए रामभद्र जी गुरुजी पिताजी का साथ दशरथ जी महाराज आए मिलना जरूरी है जो आज्ञा आपकी जो आज्ञा आपकी ये बोले नहीं हम तो स्वयं भगवान है जो कुछ हम करेंगे इतना यज्ञ किए असमय यज्ञ आदि ये तो सब यही विषय तो गीता में सब उदाहरण दे तो समझ में आता है बहुत तर्क वितर्क का उत्थापन होता है आदमियों को एकदम भड़का देता है राम जी असमे यज्ञ किए और भागवत में हैं यज्ञों में एक एक दिशा को दान कर दिए राम जी दान कर दिए सारे ब्राह्मण वैष्णव को सब दान कर दिए सब देखो देखने से समझ आए समझ में आएगा फिर भी रामजी का अंदर में कभी अभिमान नहीं था शिला सच्चिदानंद भक्ति ने ठाकुर सुंदर बताते हैं जे शुद्ध अवस्था में जीप का जो अभिमान रहता है वो है हम कृष्णदास है चित्त भूमिका अब इसका विकृति हो गया कि जीव माया जगत में भोग आकांक्षा करने के करने के कारण जो जो हालत हुआ उसमें जीव का स्वरूप में वास्तविक शुद्ध विचार है शुद्ध लेकिन वो जब जड़ प्रपंच में गिर गया उसका लिंग शरीर स्थूल शरीर के द्वारा उसी जो शुद्ध भावना था शुद्ध भाव था कि हम कृष्णदास वो बदल के विकृत हो गया भक्तिवान ठाकुर सुंदर लिखे हैं तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जी ने उदा सिद्धांत तो लिखा है अपनी आचरित धर्मों जीवे सिखाए अपनी ना आचरित धर्मों सिखानो न जाए चैतन्य महाप्रभु अपना आचरण करके दिखाए आपने स्वयं चैतन्य महाप्रभु आचरण करके सब दिखाए क्योंकि आचरण ना करे तो कोई सीखेगा नहीं आ सब ज्ञानी व्यक्ति अगर बोले प्रहलाद महाराज भी ज्ञानी है ना ज्ञान मिश्रा भक्ति प्रहलाद महाराज अब प्रहलाद महाराज जी बोले हम तो ज्ञानी हैं सब जानते हैं सब जगत भगवान है भगवान का ही है तो हमारा क्या लेना देना है जगत से हम जाके जंगल में बैठ जाए लेकिन प्रहलाद महाराज तो बोला नहीं प्रहलाद महाराज उल्टा बोला नृसिंग भगवान का पास काल न बताया था वहाँ बताया था प्राए न देव मुनयू सभी मुक्ति काम मौनम चरती विजन न परा निष्ठा नईता नीहाय किपना विमुमुक्षको नदस शरण भ्रमत प्रहलाद महाराज ने बताया निशुंग देव को हे ठाकुर तमाम जो ई जगत है इसमें जो चल रहा है सब अज्ञान है अज्ञानी है चारों और उसमें जो जो भजन करना चाहता है वो जंगल में चला जाते हैं प्राइण देव मुनयो सभी मुक्ति कामा अपना मंगल के लिए जंगल में चले जाते हैं मुनि मुशी जाके बोले अपना ना सोचे कि आपना मंगल हो जाए अपना मुक्ति हो जाए लेकिन पुल्लाद मा कह रहे हैं हम इतना स्वार्थी नहीं है हम तमाम ये जो असुर बालक है तमगुण रजुगुन में है असुर बालक तमगुण रजुगुण में इन लोगों मंगल के लिए आपका चरण मेरा विनती है इनका मंगल करो तो प्रोलाद महाराज अगर नहीं होता तो क्या होता असुर लोगों को कल ये भी उदाहरण दिया था एक बड़ा जाने माने जो चिकित्सक है वो अगर जंगल में जाके बैठ जाए उसका कोई यूटिलिटी है नहीं वो अगर समाज में रहे तो उसमें तमाम मरीज आए उसका ट्रीटमेंट हो जाए अगर संतों में ऐसा संत है जिनका ऐसा भाव है कि हमारा जंगल में जाना समाज में रहना एक ही बात है तो यहाँ रहे तो द्विगुना फायदा है क्योंकि हमारा सामने आदमी आएगा माथा टेकेगा रोएगा संसार का कहानी बताएगा हम उपदेश देते रहेंगे तो हमारे द्वारा थोड़ा उपकार हो जाएगा तो भगवान का ही सेवा है जब मनुजी महाराज प्रियव्रतों को बताए पंचम स्कंध में है प्रिय को बेटा तुमको संसार करना है और तुमको ये सब गद्दी संभालो तुम हम चले और प्रिय ना बाबा हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा हम बस भजन करने के चले जाएंगे और जंगल में चलेंगे सचमुच चलेंगे सुना ही नहीं पिता का बा ब्रह्मा का पुत्र है कौन मनु मनु का पुत्र है प्रियव्रत प्रिय को पिताजी बोले देखो हमने दे इतना दिन किया अब तुम्हारा जुम्मेबारी तुम संभालो गद्दी को और राज्य राजधानी संभालो ना बाबा हमसे नहीं होगा हमसे ये सब नहीं होगा बिल्कुल नहीं हम चलेंगे जंगल चलेंगे ठुकराकर जब जंगल में जाके पारी पारी गुफा में बैठ के भजन के लिए और नारद जी पधारे नारद जी उनको उपदेश देना शुरू कर दिया बहुत सुंदर उपदेश देते रहते हैं नारद जी का काम ही है नारद जी विचरण करते हैं नारद जी एक उदाहरण देखो नारद जी एक उदाहरण भक्ति जगत का आचार्य इतना बड़ा आचार्य जो नारद जी के कारण लाखों लाखों व्यक्ति का भक्ति मिला लाखों लाखों भक्तिरज का सब विचार देखोगे ना महाभारत पुराण भागवत सब देखोगे नारद उवाचो शंकर उवाच जो भी इस तो तो पाठ करोगे देखोगे सब आएगा क्या आएगा ऐसा नारद उबाचो शंकर उबाचो इजादा आता है क्यों ये भक्ति जगत का आचार जो है शंकर भगवान भी और ये भी इतना तमाम व्यक्तियों को भक्ति दान किया शंकर शंकर जी नारद जी पूछो अब वो चला गया जंगल में बोले हम करेंगे नहीं पिताजी अर्थात मनु जी महाराज ब्रह्मा जी का पास गए या प्रार्थना के आपका जो पोता है वो किसी भी हालत से राज्य राजधानी संभालने के लिए तैयार नहीं वो जंगल में भागे अब हम क्या करें बताओ आप थोड़ा कीपा करो पधारो उसको समझाओ तो ब्रह्मा जी न आए स्वतः लोग से पूरा उतार हंग सुबाह उतार कर आए ब्रह्मा जी जब आए मनु जी भी पहुंचे एक साथ पिता के साथ अब जिस जगह पे वो भजन के लिए बैठे थे गुफा में नारद जी भी उपस्थित थे और जब ब्रह्मा जी उतारे चारों ओर रोशनी फैल गए अरे कौन आया इतना तेज है और देखिए ब्रह्मा जी स्वयं आया सब उठ के खड़ा हो गया और दंडवत किए दंडवत करने का बाद फिर बोले कहो किस कारण फिर ब्रह्मा जी धीरे धीरे उनको आशीर्वाद किए और जितना सुंदर महाराज उपदेश दिए वो सुनने का लायक है भागवत का प्रसंग आए को कि हम लोग का अभ्यास है भागवत हरी कथा बोलना भागवत का घूम फिर कर वही आ जाता है इतना तमाम सुंदर चीज़ है उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं उनको देखो ये जो तुम्हारा पिताजी हम शंकर भगवान शंकर जो है सारे जमाम जो है सब भगवान का आदेश पालन करने के लिए अपना अपना कर्म कर रहा हूँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का ये आदेश है कभी कभी पुराणों में आता है ब्रह्मा जी भगवान का पास हाथ विनती करके ठाकुर जी आपने मेरे को ऐसा सेवा में लगा दिए हो उसमें मेरा भजन बिगाड़ता है अब ब्रह्मा जी का क्या भजन बिगाड़ेगा फिर भी बताते हैं देवी देवी मैया भी ए दुर्गा देवी ये भी ठाकुर जी हमको ऐसा सेवा में लगा दियो मेटेरियल जड़ जगत का जितना आदमी है उसको ट्रीटमेंट के लिए हम तो इसी में व्यस्त रहते हैं जैसे उदाहरण दे दे आपका भैया बहुत सात्विक आदमी है इतना अच्छा आदमी है ऑनेस्ट आदमी कि पूछो मत ये संसार में रहते हैं लेकिन संत जैसा इसका भाव चल चलना बोलना सब लेकिन उसका भाग्य से उसका नौकरी मिला पुलिस डिपार्टमेंट में उदाहरण को समझ लो उसका नौकरी मिल गया पुलिस डिपार्टमेंट के बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा पद उसको प्राप्त हुआ अब पुलिस डिपार्टमेंट का जब प्राप्त हुआ पद तो वो तो है तो अच्छा आदमी अच्छा सख्ती है लेकिन बाहरी विचार में अगर चोर गुंडा बदमाश खूनी उसका साथ अगर बोले आओ बेटा गोदी में बैठो हो कुछ नहीं होगा तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है मारना पीटना उसको जेल में डालना होता है ब्रह्मा जी भगवान का साहब बोलते क्या करें हम ये जगत चक्रो जगत सृष्टि जो है ब्रह्मा का स्वप्न आता है सुंदर ये जगत फिर भी ब्रह्मा जी कहते देखो हम शंकर भग शंकर जी सारे जो है तमाम भगवान का आदेश को पालन कर रहे हैं हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है तो तुमको भी देखो ये राज्य और राजधानी तुमको संभालना पड़ेगा और तुम अगर संसार को जय प्राप्त कर लिया मन को इंद्रिय इंद्रियों इंद्रिया जो है उसको अगर बस में कर लिया मन को अगर बस में कर लिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है बेटा बोलो इसमें क्या फर्क पड़ता है तू संसार में रहो या जंगल में रहो ब्रह्मा जी पोता को उपदेश दे रहे हैं देखो ये तो ठाकुर जी का आदेश ठाकुर जी का सेवा है हम जगत को चला रहे हैं ठाकुर जी का सेवा जगत सृष्टि किया है हमने जगत सृष्टि जो किए हैं जगत का जो क्रिया कर्म है हम भगवान का आदेश के अनुसार कर रहे हैं तो ये मेरा सेवा है ठाकुर जी दिए हैं और तुम अगर बोलोगे कि हम ये पालन नहीं करेंगे तो अपना जो स्वधर्म है स्वधर्म तो विच्युत तो हो जाओगे आग अगर आपका मन अगर अगर आपका मन और इंद्रियों का ऊपर आपका हो गया जय प्राप्ति तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राज्य राजधानी को संभालो या जंगल में जाओ तो इसलिए आप एक काम करो जाओ इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका बाद आया था चैतन्य माप हुए ऐसा घर में रहते हुए गृहस्थी दशा में जो कुछ दिया है जो सब आदर्श दिखाए सन्नास भूमिका में जो आदर्श दिखाए वो अनोखा है कभी भी कोई इनका नकल नहीं कर सकता राम जी जो किए हैं राम जी का नकल कोई नहीं कर सकता क्यों भगवान है स्वयं इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी देखो यदि अहम न वर्ते जातु कार मान्य अतंत्रता ममो वर्तमान वर्तमान मानुस्वाहा पार्थो सर्वस समग्र जगत एक तो कहने का मतलब है तमाम जगत आया कहाँ से तमाम जगत जो है आया कहाँ से भगवान से आया गीता में इसका उत्तर दिया गया क्या उत्तर है माँ माम जीव लोके जीव भूतो सनातन जीव जो है तमाम अनंत इन्फिनेटी जो जीव है तमाम कौन है कैसा है बोला ये ये तत्स्ता शक्ति तत्स्ता शक्ति भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण आदि सो नाम नृसिंग आदि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ शक्ति से प्रकट हुआ संज्ञा शक्ति संज्ञा शक्ति से प्रकट हुआ है नाम भगवान का आधार शक्ति से धाम प्रकट हुआ भगवान का संबित शक्ति से ज्ञान Tamam. विकृत ज्ञान जो है रिफ्लेक्शन वो जड़जगत का ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जितना सारे ज्ञान है वो जो वो जो वैकुंठ जगत में जो ज्ञान है उसका परफर्टेज रिफ्लेक्शन विकृत प्रतिवरण समझा नहीं मेरा बात समझना मुश्किल है सारे उदाहरण देना पड़ेगा वेदांत तो का इधर उधर अब ये चर्चा बंद हो जाएगा वो उधर जो अप्राकृत जगत में जो ज्ञान है संगीत उसका ही पारभाट रिफ्लेक्शन इधर है वो जो छाया है इसके द्वारा जितना ही जड़ जगत का नॉलेज है जितना जड़ जगत का जितना जितना नॉलेज है जड़ जगत का जितना शिक्षा व्यवस्था जितना सारे नॉलेज है ये सारे अपराखित जगत का वो जो नॉलेज है उसका विकृत प्रतिफलन ये जड़ जगत में जो सरस्वती देवी रहती है इसको शुद्धा सरस्वती नहीं बोला जाता ये सुन लो ठीक से ये विद्या सरस्वती जड़ जगत में जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लॉ जो कुछ भी पढ़ोगे जो कुछ भी पढ़ो सब पढ़ाई के लिए आपको जो आशीर्वाद करें वो विद्या सरस्वती आप बैकुंठ जगत में जो सरस्वती हैं वो है शुद्धा सरस्वती इनके कृपा हो जाए तो आपका बुद्धिशुद्धि हो जाएगा आप तब सोचोगे हम जितना भी एडुकेशन लिया लेकिन भगवान का भक्ति के बिना भगवान के ज्ञान के बिना हम अधूरा है कुछ भी नहीं है परिपूर्ण इसके द्वारा ये जो संगवित शक्ति है इसका ही परफेक्ट जितना टेक्नोलॉजी है इंजीनियरिंग है जितना तरह कला कौशल है सब उसका ही उससे आया है आसंधनी शक्ति संगीत शक्ति ये सब का व्याख्या हुआ जो भी है अब चैतन्य महाप्रभु जैसे आचरण किए राम जी, राम जी जैसे आचरण किए भगवान श्री कृष्ण भगवान जैसे आचरण किए फिर भी भगवान श्री कृष्ण का आचरण जो है उसमें आपका संदेह आ सकता है डाउट्स क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण का जो आचरण है उसमें फिर भी संदेह आ सकता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है ये बदज जीवों का समझना समझने का बाहर इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपना लीला को संगमरण लीला संगवरण करने का बात तुरंत जब कृष्ण भगवान जगत से चले गए जस्मीन अहनी जिस दिन जिस मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण इस जगत से चले गए उसका बाद कोली प्रभाव विस्तार किया भगवान श्री कृष्ण अंतन करके चैतन्य चरित्र में तो मैं है, पूरा शास्त्रों का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने अंतोधन करके विचार किया हमने तो ये सब आश्चर्य लीला विलास करके आए हैं लेकिन बद्धजीव तो समझेगा नहीं ये सोचेगा भगवान रास लीला किया हम भी रासलीला करें हाय भगवान क्या होगा ये तो मारा जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण है भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपना अपना शरीर का जो रंग है उसको बदली करके राधारानी का जो शरीर का अंग कांति है अंग बरण है लेके इधर पत तुरंत जिस दापर युग में भगवान श्री कृष्ण चले गए उसी दापर युग जाने का साथ साथ 500 साल भी हुआ नहीं पाँच 5000 साल भी हुआ नहीं बस चैतन्य वहाँ पुआ अब चैतन् महाप्रभु आखिर ऐसा अपना जिंदगी में लीला में उद पालन करके दिखाया इसलिए हमारा गौड़ी सिद्धांत में सामयाम शास्त्रों का विचार के अनुसार सिद्धांत यह है जे चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है जो जीवन चरित्र है ये है इट इज द अप्लाइड फॉर्म चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति का विषय जो दिखाया ये साक्षात है कि जे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कृष्णो वांटेड टू डू भगवान से कृष्ण एग्जैक्टली exactly क्या मांगे थे वो कृष्ण स्वरूप में होगा नहीं क्यों वो बोले बाया में राधा रानी है हम भी एक राधा रानी ले लेंगे बाया में और दो चार ले लेंगे क्या गलती है उसमें इससे कृष्ण भगवान इसका वार्निंग भी दिए गीता में आएगा देखोगे कोई मानेगा नहीं इससे चैतन्य मापू आके फिर अपना जिंदगी में आचरण करके हा कृष्ण हा कृष्ण वही कृष्ण है स्वयं कृष्ण है फिर भी हा कृष्ण हा कृष्ण करके राधा रानी का भाव दिखा के कभी समुन्द्र में गिरे कभी चटक पर्वत को उधर दौड़े कभी इधर पड़े ये सब सुनोगे तो आपका दिल पिघल जाएगा गंभीरा मंदिर का अंदर चैतन्य मापू है और तीन दरवाजा बंद है उधर से रात का टाइम में दो बजे चैतन्य महाप नहीं है गायब हो गया भक्तों लोग पागल है कहाँ गया प्रभु चारों दरवाजा बंद है सब और चैतन्य महापुर को समुन्द्र इधर खूनते ढूंढते ढूंढते पागलों के देखिए जैन जगन्नाथ मंदिर का बगल में वहाँ जितना सारे जगन्नाथ का प्रसाद है बिकता नहीं वो गौ माता का सामने डाल देता है उधर गौ माता सब खा रहा है गौ माता का बीज में ऐसा करके पड़ा हुआ है कैसे पहुंच गया देखो ये सब आचरण करके चैतन्य महापू दिखाए राधा रानी कैसे राधा रानी को आप देखे नहीं राधा रानी का भाव क्या है समझ में नहीं आएगा ये सब पागलपंती समझोगे आप और राधा रानी का भाव जो है सारे दिखाने के लिए चैतन्य महापू आए इसलिए हमारा सर्वभ जो भी सुंदर सुंदर सब श्लोक लिखे लेकिन तो चर्चा करने का तो समय है नहीं सुंदर सुंदर कभी समय हो तो चर्चा करेंगे द चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए कि भगवान श्री कृष्णों का लीला का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली exactly, उसको दिखाने के लिए आए ऐसे गौरांग लीला इज द एग्जैक्ट एक्सप्लानशन और इंटरप्रटेशन ऑफ कृष्ण लीला गौरांग लीला और चैतन्य महाप्रभु जो लीला है गौरलीला इज द एग्जैक्ट एक्सप्लानशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ कृष्ण लीला कृष्ण लीला का क्या व्याख्या है अनुव्याख्या उसमें क्या है रहस्य इसको समझने के लिए आपको चैतन्य महाप्र के चरण में आना ही पड़ेगा कोई दूसरा है नहीं रास्ता नहीं अगर चैतन्य महाप्रो छोड़, छोड़ के आप कृष्ण भगवान को प्राप्त करोगे वो भी अधूरा पूरा नहीं होगा जो भी है तो आचरण करके दिखाए संयास लेकर कैसे आचरण करना है कैसे सावधान होकर सब दिखाए तो अपन आच इसे चैतन्य महापो इसे हमारा गुरुवर्गो ने जो आदि सब बताया चैतन्य महापो का शिक्षा के बारे में जो सुंदर बताया उसका जो 100 श्लोक लिखा उधर और भगवान कह रहे हैं कि देखो अगर हम ये ना करें जीव तो सब हमसे आए हैं भगवान बोल रहे हैं जय ममई वंश जीव लुके जीव भू तो सनातन एक नेचुरल एट्रैक्शन भगवान के ऊपर जीवों का रहना चाहिए जीवो का अंदर जो भाव है जीवों का अंदर में जो भाव है ये स्वाभाविक कृष्णों का ओर जाने का कृष्णों को सेवा करने का भाव जरूर है लेकिन माया में विकृत हो गया हम एक उदाहरण देते हैं जैसे एक मैग्नेट है इतना बड़ा और मैग्नेट का सामने आप लोहे रख दिए हो तो मैग्नेट क्या करे लोगों को खींच लेंगे मैग्नेट का काम है लोगों के लोहे को खींच लेना लेकिन अगर वो मैग्नेट के ऊपर इतना मोटा फेरिक ऑक्साइड का लेयर पड़ गया माइंड इट वट ए से अगर वो जो आपका जो आयरन है आपका जो लोहे है लोहे का ऊपर फेरिक ऑक्साइड का इतना मोटा आवरण हो गया फेरिक ऑक्साइड का ए फी फेरिक ऑक्साइड का आवरण हो गया रस्ट इतना मोटा आवरण हो गया तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक मैग्नेटिक ये पढ़ाए पढ़ाया जाता है फिजिक्स में उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आके उसका साथ टकरा के निकल जाता है अंदर प्रविष्ट नहीं होता अगर फेरिक ऑक्साइड का आवरण को आप घिस घिस के साफा कर दो देखिए वही लोहा जो कुछ देर पहले एट्रैक्शन नहीं हो रहा था अतः मैग्नेट उसको खींचता नहीं कुछ देर पहले आप देखें अब आज का सामने मेरा विनती है आप उसको साफा कर दो फेरिक ऑक्साइड को पूरा क्लीन कर दो और तेल फेल वाइल फाइल लगा कर क्लीन करके उसी जगह उसी जगह रखो इंस्टेंट आकर्षण करेगा करेगा नहीं आई कैन शो यू एक्सपेरिमेंटली तुरंत आकर्षण हो क्या कारण है बोले वो महाराज वही तो कारण है फेरिक्स ऑक्साइड का आवरण पड़ गया इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसका पेनिट्रेट करके जाने का हिम्मत नहीं था एग्जैक्टली वो उदाहरण है आप कृष्णो का ओर वाई यू आर नॉट अट्रैक्टेड टुअर्ड्स कृष्ण वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट वेर वेर एस कृष्ण इज द ओनली सोर्स एकमात्र विषय है ये तो हम जरोजगत का मैग्नेट का उदाहरण दिया हाँसी का बात है तिजगत त्रिजगत मनसाकर्सी कृष्ण का बारे में लिखा गया तिजगत त्रिजगत मनसाकर्षी कृष्ण कैन एट्रैक्ट ईच एंड एवरीबॉडी बॉडी तमाम दुनिया को इन्फिनिटी वर्ल्ड को कृष्ण कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिम कृष्ण का काम यही है कृष्णो ये जो जो नाम है इसको भी व्याकरण अब पढ़े हो इसको व्याख्या करो तो ई आएगा कृष्ण ये जो नाम है इसको व्याख्या करो कृष्ण इसको व्याख्या करो स्प्लिट अप करो देखो ये माने आएगा कृष्ण धारण पोषण आकर्षण नौ में आनंद देकर आकर्षण करता है कृष्ण धातु और नौ पुत्र कृष्ण आया है तो जबकि कृष्णो तमाम तो इन्फिनिटी वर्ल्ड का एकमात्र तो आकर्षण आकर्षणीय वस्तु है देन व्हाई यू आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णो कृष्णों का ओर आपका खिंचावट क्यों नहीं है क्यों जड़ जगत का एक लड़का है अच्छा उसका ओर क्यों खिंचावट है वो तो कुछ नहीं है मर जाने का बाद उसका आत्मा निकल जाएगा ना तो वो लड़का ना तो आप लड़की हो ये तो बनावटी विषय है इस मैजिक एक मैजिक है इस जन्म में आप लड़की हो दूसरे जन्म में लड़का बन जाओगे मैजिक है इस जगत का विषय को भोग करने के कारण आपको स्थूल शरीर दिया गया ना तो लड़की हो ना को लड़का हो चैतन्य वहां अर्चन पद पहले ही बोल दिया ना हम विपुल नौ नौपदी नैषण शुद्ध इत्यादि बताया गया ना तो हम राजा है ना तो शुद्ध है ना तो हम कुछ नहीं है कुछ नहीं सब बेकार भूत भूत भूत पकड़ा आदमी को चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ पिसाची पाई लेतीच्छन्न है मायावध जीवे है। सही भावुद पिशाच पकड़ लिया भूत इसलिए भूतों का मापिका आचरण कर रहा है तमाम जगत जो है कृष्णों तक कृष्णों का ओर आकर्षित होना चाहिए बट होता नहीं किसका कारण क्या है माया के आवरण उसका हृदय इतना घेर लिया माया की माया का जो प्रभाव इसका अंदर में आ गया तो वह कृष्ण का ओर जाने का इसके इच्छा नहीं साधु महात्मा संत महात्मा का क्या कर क्या क्या सेवा है भले आपका अंदर से माया का पर्दा को हटा दो दिसमच दे कंडू दिसमच दे कंडू गुरु वैष्णव का काम यही है जो आपका अंदर का जो आपका अंदर में जो पर्दा है पर्दा को हटा देना ही साधु महात्मा का काम वह सतह यू कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कृष्ण साधु गुरु यही करते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधो बबू नए शोभादी हाँ ये सब बात का व्याख्या सुनो के बाद जो भी है तो भगवान का और अनंत जो जितना जीवन राशि है भगवान का और स्वाभाविक भगवान भगवान तो अनोखा है भगवान जो करेगा समान दोगद वही करेगा भगवान ऐसा किया राम जी ऐसा किया कृष्ण जी तो इससे अच्छा है कि हम कर्म करें तो कैसे कैसे हम करें उसको टेक्निक को वो लोग जान पाएगा बाद में तो वो समझ जाएगा उसका बाद और कुछ प्रॉब्लम नहीं एक अज्ञानी वो भी कर्म करता है आप ज्ञानी हो आप भी कर्म करते हो क्योंकि दोनों में फर्क है कि ज्ञानी व्यक्ति जानबूझकर करते हैं ये भगवान का है कुछ नहीं हमारा हम तो इंस्ट्रूमेंट है हम तो इंस्ट्रूमेंट है आई कैन बी प्लेड बाय कृष्णा भगवान के द्वारा नियंत्रित होने वाला लेकिन वही कर्म को अज्ञानी करे आशक्ति के साथ करे आप भी संसार कर रहे हो और अज्ञानी भी संसार करे वो अज्ञानी का संसार आपका संसार कैसा समान नहीं होगा क्योंकि आप ज्ञानी हो आप जानते हो संसार कुछ नहीं रखा हमारा तो संसार कुछ है दो दिन बाद कहाँ स्वामी जाए कहाँ स्त्री जाए कोई ठिकाना है नहीं इसको बोलता जीवन का जीवन यात्रा है जीवन यात्रा ये भी एक यात्रा है सपोज करो कि आप आप दिल्ली का ट्रेन में चढ़ के दिल्ली जाने वाली कोई आप किसी का साथ आपका दोस्ती हो गया इतना दोस्ती हो गया वो बेचारा इलाहाबाद तक जाए लेकिन आपका साथ इतना दोस्ती होगा खाना पीगा पीना ट्रेन में बैठ कर सब चल रहा है अब जब उसका इलाहाबाद स्टेशन आ गया आपका रोना आ गया इतना प्यारा इतना उसका साथ दोस्ती हो गया लेकिन वो इलाहाबाद में उसको ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इलाहाबाद उसका स्टेशन है इसका ही उदाहरण ले लो आपका जिंदगी में आपका वाइफ आप, आपका लड़का आपका बाबा पड़बाबा जो भी हैं जिसका स्टेशन पहुंच गया वो उतर जाएगा यू विल हैव टू स्टे बिकॉज योर जर्नी इज नॉट एट कम्प्लीटेड आपका जर्नी कम्प्लीट हुई जीवन यात्रा कम्प्लीट नहीं हुआ तो आप चलते रहो लेकिन जब आपका सामी का जर्नी खत्म हो जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा रोना मत उसका जर्नी वहाँ तक था इसमें रोने धोने का कोई बात नहीं है जिसको जाना है जब जाना वो जाएगा बस ये चिंता करो कैसे भगवत प्राप्ति होना ये जरूरी कैसे भगवत प्राप्ति होगा कैसे भक्ति प्राप्त होगा ये विचार करो और कर्मों ज्ञान और भक्ति का सुंदर एक्सप्लेनेशन व्याख्या हो जाए तो आप देखोगे कि माज कितना सूक्ष्म बुद्धि है कर्मों के द्वारा धीरे धीरे कौन सी जगह जा रहा है ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे कौन सी जगह जाए भक्ति के द्वारा कहाँ जाए अल्टीमेट द प्लेटफॉर्म इज सेम कर्मार्थ कर्मो कर्मो मार्ग में है आशक्ति उसको धीरे धीरे कर्मो कर्मो वो तो तय करेगा नहीं वो हम तय नहीं कर सकता अच्छा ठीक है ना तय करो तुम काम करो भगवान का लिए थोड़ा तो कर्म करो कर्मार्पण करो ऐसा करते के तू ज्ञान भूमिका ज्ञान भूमिका में आएगा वह बोले घरी सब तो भगवान का है कुछ तो हमारा ही नहीं सब तो ठाकुर जी कर है उस ठाकुर जी का है वही बात ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति पहले से समझ लिया ज्ञानी व्यक्ति एडवांस है अर्मी व्यक्ति थोड़ा पीछे चल रहा है लेकिन अल्टीमेटली वो जाके ज्ञान भूमिका, उसके बाद धीरे धीरे ज्ञानी कर्मी और भक्ति जाके करी भक्ति छोड़ के तो कुछ है ही नहीं तमाम दुनिया भगवान का है तुम सब भगवान का ही हो भगवान के लिए सब कर कर रहे हो वाट इज दैट यही तो भक्ति भक्ति नहीं है तुम भगवान का हो एवं व्याकरण जो बचपन में शायद पढ़े होंगे आप बिना व्याकरण तो पढ़े नहीं है के किसे दर कुथाई तो कुथाएँ कखन जो कारक का कारक का विभक्ति व्याकरण में आता है कौन किस लिए कहाँ से किसके द्वारा सारे यू कैन पुट आंसर आई कैन शो सब उसका पीछे कृष्ण खड़ा है सबका पीछे कृष्ण है इसी बात का हमारा सामने विज्ञापन दिया कौन ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी जो बात हमें अभी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है कि कौन किस लिए किसके द्वारा सब इसका उत्तर जो आएगा सब के पीछे देखो कि कृष्ण इज द ऑनली रिजन बिहाइंड इट इसका ही उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया ब्रह्मा जी ने यही तो बोला ब्रह्म संगत में और क्या नया बात कहां से आया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकार इसका माने क्या यही तो है माने सबका पीछे एक कारण अनादिरदी इसका पीछे और कोई कारण नहीं साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च करते हैं तो उसका रिसर्च का प्रोसीड्यूर क्या है कैसा है पहले एक पॉइंट को पकड़ विचार कर करना शुरू कर दे उसका बाद एक वाई वाई उत्तर आएगा एक किस लिए हुआ एक किस लिए हुआ हम तो रिसर्च करते करते ये आएगा ये शुरू किया इसका रिसर्च करते करते पहले आएगा अरे ये क्यों हुआ इसका पीछे कारण क्या है ये होने का बाद उसका उत्तर लेने के लिए फिर रिसर्च करें उसका पीछे ये करते करते और एक कारण है अरे ये कैसे हुआ इसका पीछे क्या कारण है ऐसा करते करते अल्टीमेटली वो एकदम जो रिसर्च कर रहा था जीव से उसमें पहुंचेगा अर्थात साइंस में साइंस का विषय यही है जो कोई भी कारण है इसका पीछे और एक कारण है कोई भी कारण है इसका पीछे और एक कारण है आपका लड़का लड़की किस लिए हुआ बोला हम शादी किया शादी किस लिए किया उसका जो कारण है सब ऐसा करके पीछे जाओ तो देखोगे अल्टीमेटली देखोगे कृष्ण छोड़ के कोई कारण नहीं तो साइंस में बोला जाता है एवरी कॉज इज फॉलोडेड बाय एनादर कॉज एवरी कॉज इज फॉलोडेड बाई अनदर कॉज बट अल्टीमेटली इफ यू गो ऑन ट्रेसिंगन ट्रेस आउट यू कैन गो टू द ओरिजिनल रीजन ओरिजिनल रीजन में जाओगे देखो कृष्णेश्वर के कोई नहीं है कृष्णेश्वर पे कोई नहीं है कोई एक बात तो कृष्ण है और कोई नहीं तो तमाम ये विषय को आपका समझ में आए तो अच्छा है ज्ञानी व्यक्ति उसका कर्म का जो रहस्य जानते हैं वो जानते हैं महाराज जा, ज्ञानी हो जाने के बाद जानते हैं ये प्रकृति क्या है और प्रकृति कहाँ से आया और हमारा जो इंद्रिया है पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो हमारे जो ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कहाँ से आए हैं और जो शब्द रस रसगंधो कहाँ से आए हैं और खिति अपो तेज महूरत भूमि कहाँ से आए हैं तमाम ये उसका ज्ञान है वो जानते हैं तमाम इसका वो जानते हैं यहाँ ऐसा है तो उसको भला कैसे माया में पढ़ने का कोई विषय है वो कर्मों का सरा सारा, सारा रहस्य जानता है वो तो ज्ञानी है ये शरीर कहाँ से बने हैं आपका कौन दिया है ये तो कहने का है पिता माता दिया है पिता माता थोड़ी दिया है ये कहने का बात है पिता माता थोड़ी दिया है चैतन्यमापो बचपन में हंसते हाँसते यह सब माइया का साथ बात कर दिया बचपन में हे इतना ज़्यादा छोटा नन्हे मुन्ने बच्चा उसको सब मैया गोदी में लेकर बोले एक काम कर तू इधर बैठ के ये संदेश है मिठाई मिठाई और थोड़ा खाने का वस्तु दे दिया बोले इतनी इधर बैठ के तू खा तब तक तो हम थोड़ा सेवा कर ले इधर हैं ठीक है और बच्चा क्या किया और खाना पाना छोड़ दिया चैतन्य महापुर छोड़ के क्या कर रहा है गौरंगो मिट्टी खाना शुरू कर दिया मिट्टी उठा के मिट्टी खा रहा है मैया नहीं इधर अरे ये खाना छोड़ दिया मिट्टी क्यों खा रहा है आगे हाथ पकड़ा ऐह मिट्टी क्यों घर है तेरे को दिया इतना सुंदर मिठाई है तू संदेश खा इतना सुंदर मिठाई दिया तेरे को खाने के लिए तो सब फेंक फाँक के मिट्टी खा रहा है अच्छा न माँ बो रो के बोले मैया ये मेरा क्या दोष है संदेश भी मिट्टी का विकार है और मिट्टी भी मिट्टी है सब तो मिट्टी है अब विचार करके देखो कितना गंभीर रहस्य है यू आर टेकिंग मैंगो हैं? आप आम ले रहे हो आम कहाँ से है मिट्टी का ही बिका मिट्टी का ही तो बिका विचार करके देखो आम कहाँ से हुआ मिट्टी से हुआ तो मिट्टी से रस आदि लेके एक एक वृक्षो अपना मतलब का मुताबिक रस को आकर्षण करते हैं तो ये बिक्खो नारियल देता है ए बिक्खो पपीता देता है ए बिक्खो आम देता है एविक तो जाम देता है बट व्हाट इज अल्टीमेटली क्या है अल्टीमेटली क्या है मिट्टी तो है आप खाने पीने के बाद उसका बाद आपको सोचो कर में जाना पड़ेगा फिर वो सनलाइट में सब जो भी है प्रक्रिया है इस प्रोसेस है उसके आधार फिर मिट्टी बन जाएगा। इवन इवन आपका आपका और हमारा मौत का बाद जब जलाया जाएगा तो केमिस्ट्री में जितना एलिमेंट है आपका बॉडी में सारे पंचभूत में जाएगा जाएगा नहीं वाटर पोर्शन जो आपका बॉडी में है, ये वाटर में जाएगा गैसियस पोर्शन जो है गैसियस में जाएगा कार्बन जो है जो कालर है आपका इतना सुंदर रंग है सब ये कार्बन है कार्बन इज द पहले पेरेंट एलिमेंट इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मरने के बाद जो जला जाएगा और मट्टी के साथ मिल जाओगे तो कार्बन कार्बन मिल जाएगा तो सारे देखो विचार करके सो आपका जो शरीर है बट फॉर हाउ लॉन्ग या अस्सी साल के लिए आ एक सौ साल के लिए नब्बे साल के लिए सत्तर साल के लिए बस उसके बाद अपना तो है नहीं शरीर तो चैतन्य में आपको बचपन में ज्ञान योग सीखा दिया मैया तुम हमको खमा खा डांट रही हो हम तो मिट्टी खा रहे हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है संदेश दिए हो ये सब जो खाने के लिए दिए हो तो ये भी तो मिट्टी का ही विकार है मैया हैरान हो काल का बच्चा है वो कहाँ से ये सीखा है मिट्टी खाने के लिए ऐसा ज्ञान जोग तेरे को कौन सिखाया हैं मिट्टी खाने से मिट्टी का विकार तो है ही है ये भी मिट्टी का विकार है सब शरीर सब मिट्टी का विकार है लेकिन मिट्टी खाने से शरीर खराब होगा हम मिठाई दूध आदि खाने से तबीयत अच्छा होगा ओह ये तो बड़ा भूल रहेगा मैया आज से हम गलती नहीं करेंगे जो भूख लगे आपका स्तनपान करेंगे बच्चा है बड़ा मजा किया बोला हमारा भूल हो गया इतना ज्ञान को प्रकाश किए करने के बाद फिर भी अपने को गोपन छुप्त कर जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड घाट में कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण को जशोदा मैया कान पकड़ा है खोल सब बोलता मिट्टी खाया नाम भैया अब झूठा बोल रहे हैं सब झूठा बोल रहे बल तेरा बलदाव भी बल भी बलदाव भी बोल रहा है और सब बोल रहे हैं बल सब झूठा बोल रहे हैं कान पकड़ा खोल मुख को हम देखे पहले खोल मुख को खुले तो देखे उसका अंदर में पूरा ब्रह्मांड है इनफिनिटी यूनिवर्स और जशोदा में यह अपने देखी हम उसका मुख में मुख का अंदर में कैसे हैं आनंद तो ब्रह्मांड इसका अंदर अरे मेरे लाला को भूत पकड़ लिया रे क्या हो गया आज कुछ नहीं हुआ भले हमारा लाला को भूत पकड़ लिया जन्माष्टमी का दिन आना थोड़ा बहुत समय मिले तो चर्चा करेंगे तो थोड़ा बहुत क्योंकि वृंदावन में आओ तो वृंदावन में ज़्यादा चर्चा होता है ये सब विषय या कम तो ये जो है मिट्टी ये गौड़ियामठ जो एक बिंदा है ये भी वृंदावन ही है ये जो गौरियामठ ये भी वृंदावन है हमारा कहने का मतलब था ज़्यादा उधर रहते हैं इसीलिए और कोई नहीं ये भी वृंदावन है गौरियामठ मतलब बृंदावन तो कान पकड़ा तो खुला तो देखे मिट्टी खा रहा है तो ब्रह्मांड को दिखा दिया लेकिन इतना प्रीति है बच्चा के लिए कि सोचा कि भूत पकड़ लिया समझ में नहीं आया कि यही पर्त पर अखिलेश्वर साक्षात भगवान वो तेरा लड़का अपना लड़का ये भाव आ रहा है लेकिन ये नहीं है फिर भी जसदा भैया का अंदर ये भाव नहीं है जो भी है तो इधर बताया भगवान जे उत्स उत्सिदेशु रेमे लोका न कुरिया कर्म चेद अहम शंकरो सच करता समूपहन महा सारे जगत विनाश प्राप्त होगा भगवान अगर बोले हम कुछ नहीं करेंगे बस बोम शंकर होके बैठ जाएंगे मजे का बात बोला ये भी मज़ा करके बोला भगवान अगर बोले हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा तो होगा नहीं इससे भगवान बचपन में गुरु गुरु गोहन करने का लीला किया संधि मुनि मुनि के पास गए उधर से शिक्षा लेके जबकि वो तमाम नॉलेज का वही तो आधार है उपनिषद में जहाँ बोला जाता है जस्मिन गय सर्वमिदम विज्ञातम भवती जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदम प्राप्तम भवती भगवान किसको बोला जाता है मतलब जिसको प्राप्ति करने का बाद आपको कोई नॉलेज अधूरा नहीं रह जाएगा ऑल नॉलेज तमाम इन्फिनिट ज्ञान आपका अंदर में पैदा हो जाएगा जिसको प्राप्ति होने का बाद जेवर आदि सोने का गहना जहाँ भी हो उसका ऊपर आज दरकार नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे मिल गया तो वो जो भगवान है साक्षात वो भगवान का क्या चीज़ का जरूरी है कुछ तो दरकार है नहीं फिर भी वो अगर कर्म ना करे देखो गुरु ग्रहण करने का लीला किया बचपन में पढ़ाई करने के लिए चौसठ विद्या को चौसठ दिन में प्राप्ति करके आए हैं उसके बाद फिर गुरु गोहन किए भागुरी मुनि भागुरी मुनि को गोहन किया भागुरी मुनि भागुरी मुनि का पास उपदेश किए भगवत तत्व के बारे में रामचंद्र जी जो है अष्टवक्व मुनि को गोहन किए उसके बाद भगवत तत्व उपदेश किए ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो साक्षात भगवान जब गुरु, गुरु गोहन करते हैं आप अगर बोलोगे महाराज हमारे गुरु गोहन का क्या दरकार है तो आप मरोगे जब भगवान खुद बोल रहे हैं गुरु दरकार है तुलसीदास जी बोल रहे हैं बिना गुरु भवानी दी तरह ही नक आप बोलेगे सात गुरु का क्या दरकार है क्या आप गुरु ग्रहण नहीं किए आप गुरु ग्रहण नहीं किए बचपन में पढ़ाई के लिए आपका गुरु ग्रहण नहीं हुआ था कौन किसने पढ़ाया वो भी तो गुरु था जड़ जगत का गुरु और भगवान का प्राप्ति करने के लिए गुरु के जरूरी है नहीं कैसा बात कर रहे हो जब जड़ जगत का पढ़ाई के लिए गुरु के जरूरी है आप भगवत प्राप्ति के लिए बोलेगे गुरु का जरूरी है नहीं कैसा बात हुआ आपका आपका गुरु का जरूरी है तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु है इससे कितनों तमाम दुनिया को शिक्षा के लिए ये सिखाया लेकिन रासलीला आदि विषय में हम जब चर्चा करेंगे भागवत में है भी अलग अलग जगह में हुआ सब रिकॉर्डिंग है उसमें सुनोगे तो आप पागल हो जाओ ऐसा विचार तब आपका मंदिर में बिल्कुल उल्टा भावना नहीं आएगा भगवान क्यों किया है? क्या वो काम था क्या था सत कोटि के उपयोग को लेकर जो किया है तो क्या था महाराज उसका उत्तर सुने के कभी भगवत प्रवचन हो तो भगवान बोल रहे हैं कि हम अगर ना करें तो सारे जो प्रजा जो है ये अव्यवस्थित हो जाएगा शंकर पैदा होगा शंकर शंकर जानते हो हाँ ब्रिडिंग उल्टा बल्टा होगा ब्राह्मण खत्रियो वैश्य, शूद्रो मलच्छो सब मिलजुल कर उल्टा क्योंकि कोई उनकी सिखाने वाला है नहीं सब उल्टा बल्टा करेगा हमारा पूर्वजों ने कितना स्ट्रिक्ट था किसी लड़का का हिम्मत नहीं था बाजार में जाके किसी लड़की को चुन के लाए हिम्मत नहीं था आजकल के जमाने में जाओ कुत्ता बिल्ली का माफिक लागे उठा के लाओ ए को कर बस हो गया व्यवस्था वर्ण आश्रम सब तोड़ के सब देखो क्या हुआ समाज का व्यवस्था पहले किसी को विदेश भेजता था, था पढ़ाई के लिए आने के बाद उसको प्रायश्चित्व करना पड़ता था प्रायश्चित्व एक्सपाइशन उसका भी क्रियाक्रम है वेद में बोला हुआ आ सर्वमहाश्चित्व जयपुर नाम सिर्फ भगवान का नाम बोल दो प्राश्चित्व हो जाए वहां जो जाओगे लक्ष्य बलेच, देश में उसमें खाना पीना उठना बैठना संग होना सारे आपका कंटेमिनेटेड हो गया ये सब शुद्ध विचार है आप अगर तर्क उठाओगे उसका उत्तर भी हम देंगे सारे कंटेमिनेटेड होगा आगे अगर दस साल विदेश में रह के आओ आपका सारे कंटेमिनेटेड हो जाएगा ना पानी कहाँ पियोगे क्या खाओगे कहाँ चलोगे किसका साथ बैठोगे सब कंटेमिनेट हो गया यहाँ जो आचरण आचरण पालन करना संभव है वहाँ संभव नहीं है असंभव क्वाइट इम्पॉसिबल इसलिए जो व्यक्ति जो महाजन हमारा महापुरुष है वो इतना बड़ा खम भगवान को अंदर में पकड़ के रखे तो वो तो हर वक्त शुद्धि है उसका सूर्यों को कोई अशुद्धि बना नहीं सकता इसलिए हमारा जो को विदेश गया वो इतना इतना पावर था भगवान को अंदर में पकड़ के रखा था तो वो जहां भी रहे उसका अशुद्धि होना संभव नहीं था लेकिन ऑर्डिनेरी आदमी जाए तो कंटाम हो जाएगा जाएगा नहीं इतना पावर जैसे सनलाइट है ऊपर जितना सारे आप टट्टी पे पेशाब जो कुछ भी करो सनलाइट ऊपर से क्या करता है प्यूरिफाई करता है ना सारे एटमोस्फियर को जो जगत में उसका प्यूरिफिकेशन कौन करता है सूर्यो और चंद्रमा चंद्रमा भी करता है बड़ा तहजीब सा विषय है है? जितना भी गंदा जाएगा है सूर्य का डायरेक्ट लाइट परे तो तीन दिन में वो ड्राई या फूके उसका क्या मान बस उसका बाद फ्यर हो, हो जाए ऐसा भी विधान है रास्ता में चलते चलते अस्पृश्य व्यक्ति जीजी को दर्शन करना माना है शास्त्रों में उसका दर्शन हो गया तो क्या करोगे क्या प्रायश्चित हो विधान है आप चौंक जाते हो हम प्रमाण दिखा देंगे और संत लोग जो है वो जानता है भक्ति मार्ग में तुरंत सूर्यों तो का ओर एक बार देख लेगा सूर्यों का ओर देखेंगे ऐसा करें। सूर्य दर्शन होने के बाद तीव्र हो जाएगा या तो गुरु जी का चरण को शरण करो भक्ति मार्ग का गुरु हो तो भक्ति मार्ग का कोई वास्तव तो गुरु हो तो सिद्ध महात्मा उसका चरण शरण करो या तो जगन्नाथ का शरण करो ऐसा करके शुद्धि होता है अंत शुद्धि सबसे बड़ा शुद्धि बाहर शुद्धि तो चाहिए जरूर लेकिन अंतोशुद्धि सबसे फास्ट एंड फॉरमोस्ट अंतोशुद्धि नहीं है तो बाहरी शुद्धि देखे क्या करोगे जितना भी नहा दो कर लो नहा दवा कर लो जो गंगा नहा सब कुछ करो अंदर में आपका डार्टी है बाहर में जितना आपने नहा दुआ कर लिया और थोड़ा बहुत पाप जो किया है सब गंगा जी को दे दिया गंगा जी को सब पाप दे दिए फिर पाप का जो प्रवृत्ति है मूल जो है वो तो पड़ा हुआ है पाप का जो मूल रूट द रूट कॉज वो तो अंदर में है वो तो उखड़ा नहीं वो तो उखार के आप फेंका नहीं पाप तो दे दिया आज तक दरअसल पिछले दो साल से जो पाप किया सब गंगा जी में नहा दे दिया ठीक है लेकिन पाप का जो मूल है रूटकॉज उसको तो नहीं दिया उसको तो देना संभव नहीं है आप उसको अगर हटाना चाहो तो आपको साधु संत महात्मा के पास जाना है इट्स ए मास्ट जाना ही पड़ेगा हंड्रेड वो होगा नहीं गंगार परोस पश्चाते पावन दर्शने भविष्य करो यही तुम्हारे जो भी है ये सब है तो शंकर बन जाएगा तमाम दुनिया जो है अव्यवस्थित हो जाएगा ऐसा अव्यवस्थित हो जाएगा को आपको क्या बताए सारे अव्यवस्था हो जाएगा जैसे आजकल हो रहा है कोई विचार नहीं करता गया फॉरेन में पढ़ाई करने के ब्राह्मण का लड़का महाराज दिमाग बहुत अच्छा है बस एक मैम को शादी करके लाया घर में भी था बोलिए इसको कहाँ से लाया ये तो उठेगा नहीं अरे नहीं उठेगा तो तुम भागो घर से यही आ रहेगी तो कैसे कंटेमेंडेशन हो गया बोलो अब जो संतान पैदा वो भी मिक्सचर होगा ना तो इंडियन ना तो ऐसा व्यवस्था का विधान नहीं दिया गया नॉट एट ऑल वर्णाश्रम का जो व्यवस्था है इट इज मोस्ट साइंटिफिक इतना साइंटिफिक है उसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन करे उसको पानिशमेंट मिलेगा कोई अगर व्याख्या करने के लिए बैठा बैसगोती पर और इसका ही उल्टा व्याख्या करना शुरू कर उसको पानिशमेंट मिलेगा हैवी पनिशमेंट क्योंकि वो वर्णाश्रम धर्म का उल्टा व्याख्या किया वो बोले महाराज दैव वर्णाश्रम में ये सब चलता ही है दैव वर्णाश्रम में सब चलता ही है वो कोई कुछ शादी की चलता ही है सब नहीं चलता है कौन बोला चलता है दिखाओ प्रमाण दिखा दिखाओ प्रमाण दिखाओ महाभारत में भागवत में कहाँ है प्रमाण है वर्ण शंकर हो जाए तो होगा नहीं पूरा व्यवस्था हो जाएगा जो भी है आज यहाँ तक रहे और काल बाकी चर्चा होगा वंशा कल्पतर्वश्य कृपा सिंध बति तान पावन भो वैष्णव नमो कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन आने का तो कोई संभावना है नहीं क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हम सोच के ही बताते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है उसका उत्तर हम ही दे देते हैं माताजी का बैठने का बीमारी है ना कष्ट है चरण है इससे थोड़ा पीछे व अलग जगह बढ़ना चाहिए उसका स्वीकृति वैसासन का वैशासन से एक इंच ही एक सेंटीमीटर ऊँचे नहीं बैठना चाहिए उसमें अमंगल हो जाता है आपको प्यार करके हमने बताया नहीं बताने से आप आपको मालूम नहीं पड़ता आपको बहुत प्यार करके हम ये बताया छुप के रहना या तो पीछे किसी भी जाएगा वैशासन से एक सेंटीमीटर ऊपर बैठने से उसका बहुत नुकसान होता है जो भी है हम आपका दोस्त नहीं पकड़ा आप मैया हो बहुत सुंदर है